फिर वह विद्वान कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावारथ सभा सेना भक्षादि विद्वान लोग विद्या पढ़ा के प्रजा पालनाद यज्ञों की रक्षा के लिए प्रजा में दिव्य गुणों का प्रकाश नित्य किया करें फिर वह विद्वान कैसा हो क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ विद्वान सब दिन एक क्षण भी व्यर्थ न खोवे सर्वथा बहुत उत्तम उत्तम कार्यों के अनुष्ठान के लिए सब दिनों को जानकर निरंतर प्रजा की रक्षा व यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला हो फिर वह किस प्रकार का हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है और 8वें मंत्र में सुत सोमासह कणवासह इन दो पदों की अनुवृत्ति है दग्दान अग्नि आदि साधन और द्रव्य आदि सामग्री के बिना यज्ञ की सिद्ध नहीं कर सकता फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है ही मनुष्यों तुम जैसे परमेश्वर सबका मित्र पूजनीय पुरोहित अंतरयामी होकर दूत के समान सत्य असत्य कर्मों को जानता है जिस ईश्वर की अनंत दिप््य विजरती है वह ईश्वर सबका धाता रचने वा पालन करने वाला है जैसे न्यायकारी महाराज सबको उपासना योग हैं वैसे उत्तम दूत भी राजकुर्षु को मानमी होता है फिर वह विद्वान कैसा है। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि सब योद्धाओं को श्रवण किए हुए धार्मिक मनुष्यों को राज व्यवहार में विशेष करके नियुक्त करें विद्वान लोग शिक्षा से युक्त व्यक्तियों से सब कार्यों को सिद्ध करें और सर्वदा आलस्य को छोड़ निरंतर पुरुषार्थ में यत्न करें इसके बिना निश्चय है कि व्यवहार वा परमात कभी सिद्ध नहीं होते कि वे विद्वान कैसे होवें इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है भावारथ विद्या धर्म व राजसभाओं से जो आज्ञा प्रकाशित हो सब मनुष्य उनका श्रवण तथा अनुष्ठान करें जो सभासद हों वे भी पक्षपात को छोड़कर प्रतिदिन सबके लिए सब मिलकर जैसे अविद्या अधर्म अन्याय का नाश होए ऐसा यत्न करें इस सुक्त में धर्म की प्राप्ति दूध का करना सब विद्याओं का श्रम उत्तम श्री की प्राप्ति श्रेष्ठ संघ स्तुति और सत्कार पदार्थ विद्याओं सभा अध्यक्ष दूत और यज्ञ का अनुष्ठान मित्रादिकों का ग्रहण परस्पर मिलकर सब कार्यों की सिद्धि उत्तम व्यवहारों में स्थिति परस्पर विद्या धर्म राजसभाओं को सुनकर अनुष्ठान करना कहा है इससे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 30वां वर्ग और 44वां सुक्त समाप्त हुआ अब 45वें सुक्त का आरंभ है इसके पहले मंत्र में बिजली के कांत से विद्वान के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ मनुष्य को चाहिए कि अपने पुत्रों को कम से कम 24 और अधिक से अधिक 38 वर्ष तक और कन्याओं को कम से कम 16 और अधिक से अधिक 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करावे जिससे संपूर्ण विद्या और सुशिक्षा को पाकर परीक्षा और स्वयंवर विधि से विवाह करें जिससे सब सुखी रहें फिर वह विद्वान क्या करे इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जब विद्वान विद्यार्थियों को 33 देव अर्थात पृथ्वी आदि 33 पदार्थों की विद्या को अच्छे प्रकार साक्षात्कार कराते हैं तब वे बिजली आदि अनेक पदार्थों से उत्तम उत्तम व्यवहारों की सिद्ध कर सकते हैं फिर वह विद्वान क्या करे इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सबके प्रिय करने वाले लोग शरीर वाणी और मन के दोषों से रहित नाना विद्याओं को प्रत्यक्ष करने और अपने प्राण के समान जब जानते हुए विद्वान मनुष्यों के प्रिय कार्यों को सिद्ध करते हैं वैसे तुम भी किया करो फिर विद्वान लोग उसको किसके लिए प्रेरणा करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ कोई मनुष्य धार्मिक बुद्धिमानों के संग के बिना उत्तम उत्तम व्यवहारों की सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि इनके संग से इन विद्याओं का साक्षात्कार अवश्य करें फिर वह किससे जानने को समर्थ होवे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो मनुष्य इस संसार में विदुषी माता विद्वान पिता और सब उत्तर देने वाले आचार्य आदि से शिक्षा वा विद्या को ग्रहण कर परमार्थ और व्यवहार को सिद्ध कर विज्ञान और शिल्प को करने में प्रवृत्त होता है वे सब सुखों को प्राप्त होता है आलसी कभी नहीं होते फिर उसको किस प्रकार ग्रहण करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि अनेक गुण युक्त अग्नि के समान विद्वान को प्राप्त हो के विद्याओं को ग्रहण करें फिर उसको किस प्रकार जानकर धारण करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो मनुष्य उत्तम कार्य सिद्ध के लिए प्रयत्न करते और चक्रवर्ती राज्य श्री और विद्या धन की सिद्धि करने को समर्थ हो सकते हैं वे शोक को प्राप्त नहीं होते फिर उसके कैसा जाने इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ विद्वान मनुष्यों को चाहिए जिस प्रकार उत्तम सुख हो उसको विद्या विशेष परीक्षा से प्रत्यक्ष कर अनुक्रम से सबको ग्रहण करावे जिससे इन लोगों के सब काम सिद्ध होवें इसके अनुष्ठान करने वाला मनुष्य किसके लिए क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो मनुष्य उत्तम गुण युक्त मनुष्यों को ही उत्तम वस्तु देते हैं ऐसे मनुष्यों का ही संग सब करें कोई भी मनुष्य विद्या वा पुरुषार्थ युक्त मनुष्यों के संग वा उपदेश के बिना पवित्र गुण पवित्र वस्तुओं और दिव्य सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि सर्वदा सज्जनों को बुला सत्कार कर सब पदार्थों का विज्ञान शोधन और उनसे उपकार ग्रहण करना चाहिए और उत्तरोत्तर इसको जानकर उस विद्या का प्रचार करें इस सुक्त में वसु रुद्र और आदित्यओं की गति तथा प्रमाण आदि कहा है इसी सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 45वां सूक्त और 32वां वर्ग समाप्त हुआ अब 46वें सूक्त का आरंभ है इसके पहले मंत्र में उषा और सूर्य चंद्र के दृष्टांत से विदषी स्त्रियों का प्रकाश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो स्त्रियां सूर्य चंद्र और उषा के सदृश्य सब प्राणियों को सुख देती हैं वे आनंद को प्राप्त होती हैं इनसे विपरीत कभी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकतीं फिर वे अश्व कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जैसे कारीगर लोगों से ठीक-ठीक प्रयुक्त किए हुए अग्नि जलयानों को मन के वेग के समान तुरंत पहुंचाने वाले वह वा बहुत धन को प्राप्त कराने वाले होते हैं उसी प्रकार अध्यापक और उपदेशकों को होना चाहिए भावार्थ जो मनुष्य बड़े ज्ञानियों के समीप से कारीगरी और शिक्षा को ग्रहण करें तो विमानादि सवारियों को रच के पक्षी के तुल्य आकाश में जाने आने को समर्थ होवें भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि जैसे सविता वर्षा के द्वारा प्राणी और अप्रாணियों को पुष्ट करता है वैसे ही सब को पुष्ट करें भावार्थ राजपुरिषु को चाहिए कि दृढ़ बल युक्त सेना से शत्रुओं को जीत अपनी प्रजा के ऐश्वर्य की निरंतर वृद्धि किया करें फिर सूर्य चंद्रमा के सभा में सेनापति क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अंधकार को दूर कर प्राणियों को सुखी करते हैं वैसे ही सभा और सेना के अध्यक्षों को चाहिए कि अन्याय को दूर कर प्रजा को सुखी करें भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि रथ से स्थल अर्थात सू में नाव से जल में विमान से आकाश में जाया आया करें फिर वहयान किस प्रकार का बनाना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ कोई भी मनुष्य अग्नि जल आदि से चलने वाले यान अर्थात सवारी के बिना पृथ्वी समुद्र और अंतरिक्ष में सुख से आने जाने में समर्थ नहीं हो सकता